बंदे गुरु पद भक्त बिंद भक्तबिंदसमित से चैतन्य प्रभु वंदे नीता नंदसहित से नंद नंद नंद नंद राधिका दयम बंदेराधिकरणोद गोपीजन सामुत वनम मनु वाचाकश कृपा सिन्दु पतितान पावने वैष्णवभ्य नमो नमः नमक वाचा लंगु लिरी लंग यम हंग बंदे परमाधव बृंदावई तुलसीदे वै पिया वैकेशवश भक्तिपदी देवी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चरतम देवी सरस्वती वैस तथोजय मुदीर संकर्तनेथोपदेश गौरी गुरु भक्ति सदाक्तगुरभक्ति भक्ति सदा प्रमदा खुजगदर तेथास पदम तेथास्पिरी तम सरन्यम भीतातिहां पुनतपाल भविपूत वंदे महापुरुषते ते ज्ज सुतराजक्ष्यम धर्मीर्ज धरण्यम जदगा दैत्यपिताद वंदे महापुरुषते चरण यद्लवनखचंदम छटा विस्फुित किपवधु स्वदर्शी पूर्णानुराग पूर्णाराग रगरसारमूर्ति साराधि कामि कदा श्री कृपा करीकृष्ण चैतन्ना बहुनतानंदत गाधर शिव सदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आजानुलित भुजौ कनुका बदत संकेतनिकर कमलाताक्ष षामज दिजवरो पालौ पालो जगत प्रिय करो करुणा बताऊ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे बागी सजस् वदने लक्ष्मी से च्ससी नमामि गंगे गव पाद पंकज सुरा सुर दिव्यूप भुक्ति मुक्ति दवान रूप सदा नम गमणीयजटा कलाप गौरी निरंतर नारायणो प्रियमदापहारम वारानसपुरपति भजवीश्वनाथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे रा राम राम हरे बैराग्यविद्या निजोग शिक्षाकुषोपुराण वैराग्यद निजभक्तिग शिक्षार्थमेकुषो पुराण वैराग्य निज भक्ति योग शिक्षा कम पुरुषो पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाबुर्यस्तम प्रपदे शिशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपा ने बताएं श्री चैतन्य महाप्रभु के दिखाए हुए जो आचार आदर्श इसमें सुप्रतिष्ठित होने का मतलब वास्तव प्रचारक बनना वास्तव प्रचारक बनने का मतलब ये नहीं है बहुत सारे फिलोसॉफी हमने मुखस्त कर दिए और पब्लिक के सामने आम आदमी के सामने अपना विचार को रख दिए प्रचार नहीं है शिल सरस्वती ठाकुर जी ने बताएं श्री चैतन्य महाप्रभु के दिखाए हुए आचर आदर्श इनमें प्रतिष्ठित होना ही गौड़ियों जो समाज है इसमें वास्तव प्रचारक बनना यही है वास्तव प्रचारक का अर्थ बहुत समय देखा जाता है जो शास्त्रों का वानी असुरों का मुख से भी निकालता है अक्सर देखा जाता है जो व्यक्ति भगवत से विमुख है असुर भाव आप है वो भी शास्त्रों का सहारा लेकर अपना मनमानी व्याख्या कर देते हैं गीता का व्याख्या जैसे हमारे गौरी समाज में जैसे भक्ति पर होते हैं और सारे ज्ञान पर व्याख्या भी होते हैं और ऋषि अरविंद जैसे योगी बहुत पहुंचे हुए महात्मा भजन करते हैं इनके भी व्याख्या मिलता है मार्केट में बाजार में वास्तव बात ये हैं जब हम किसी शास्त्र का सहारा ले ले इसका पहले हमारा गुरु वैष्णव के चरण में शरणागति है कि नहीं सबमिशन है कि नहीं परिपूर्ण रूप में हमारा अंदर का जो शरणागति भाव ये पक्का हुआ कि नहीं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हमारा जवान से भगवान के कथा कीर्तन निकालेगा ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु का तीसरा शुरू में सब मुखस्त कर लिए हम लोग तिनादिषण जिनो तरो इसमें भी बहुत सारे आदमी क्वेश्चन लगाते हैं महाराज इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल ये संभव नहीं ये वृक्ष है भी ज्यादा सहन से लिए तो बेकार की बात है हमारे जगत में जितना सारी एग्जाम्पल है उसमें देखा जाता है पेड़ का ऊपर सहनशीलता हम लोग सोच भी नहीं सकते इसलिए हमारा स्वास्थ्यकारों ने बताया चमारा है वृक्ष जान काटी ले किसी ना बोलाए सुखाया मोई ले जनो पानी ना मांगोय जेई जा मांगे तारे दया अपन धन घर्मृष्टि सहे आनेर कर रक्षण भगवान श्री कृष्ण भी आ, दोस्तों का साथ दशम स्कुंद में आता है वृंदावन की जंगल में भटकते हुए वृंदावन में बताए अहो ऐशम बरम ये देखो ये वृक्ष पेड़ पैदा है देखो कितना श्रेष्ठ जन्मो बोले क्यों महाराज बोले ये तो कुछ मांगते ही नहीं और ऊपर से कोई काटने जाए उसको मारने जाए कुछ भी करे तो ये अपना फल फूल अपना छाया देकर सब कोई का उपकार करते हैं ये शत्रु मित्रों का विचार नहीं करते कि हम के कांटा है इसको हम छाया नहीं देंगे फल नहीं देंगे ऐसा विचार नहीं करते सचमुच महाराज दर्शन शास्त्र में आते हैं पूरा वृक्षों का मापिक सहनशील होना जरूरी है और हमारा चैतन्य महाप्रभु का जो तीसरा श्लोक है तो रोना ऐसा ही था मूल में लेकिन बाद में अत्युंदीय ब्रह्मचारी जी व प्रभु दास अधिकारी ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्मचारी तो है ही है वैष्णव मतलब ब्रह्मचारी है उन्होंने जब गौरी कंठकार संकलन करके प्रभुपाद जी का कर कमल में समर्पित किए तो कई सारे भक्तों लोग जो है उन्होंने पोपा जी का अटेंशन को ड्रॉ किया देखो पोपा जी ये क्या लिखा है ये तो तरो रिवो सही सुना था बोल तरो तररोपी लिख दिया पोपा जी ने अप्रूव किया ठीक लिखा ठीक लिखा कैसे ठीक लिखा बोला हाँ ठीक ही लिखा वैष्णव जो लिखा है भले ये तो अपराध नहीं होगा चैतन्य मापो का अपना लिखा हुआ अपना अपना श्लोक है उसको ऊपर कलम चलाओ ना अपराध नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा महाराज बोला नहीं अपराध होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि भावग्रही जनादन भगवान हमारा दिल में क्या है भाव इसको ही देखते रहते हैं वस्तु को नहीं लेते गीता में बहुत सारे सुंदर व्याख्या होते हैं बड़े बड़े कर्मकांडी व्यक्ति बड़े बड़े भोज भंडारा देते हैं वो सब करते हैं बट वी वी सी ऑल वैकेंट हम लोग जो देखते हैं ना तो हम देखते हैं उसे पूरा फाका कुछ नहीं है लेकिन किस किस को बोलने जाए बोले ये महाराज बदमाश है बोलने आएगा सारे टीम महाराज फालतू फालतू बात बोल रहे ले। हैं लेकिन सच्चा बात तो ये है जितना सारे भोज भंडारा उत्सव आदि हल्ला गुल्ला जो कुछ है उसका पीछे एक शून्यता विराजमान है कुछ नहीं है शिलाभोक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी टाकुर जी ने इसने बताए गौरियमठ के भोज भंडारा गौरियमठ के इतना आदि उत्सव आदि हल्ला गुल्ला कीर्तन हर एक चो कुछ भी है ये तो बाहरी दुनिया का जितना सारे आदमी इनको खींच के लाके अपना चैतन्य महापुर का अशेष कोरोना को इसका अंदर में देने का एक बहाना है एक चालाकी है लेकिन पहुंचा हुआ संत जैसे शिल भक्त भग, परम भक्ति प्रज्ञान केशव गुस्सी महाराज परमे माधव गुस्सी महाराज ऐसा पहुंचा हुआ संत अगर विराजमान हो आपका साथ तो आपका भोज भंडारा का कुछ माने हो सकता क्योंकि गीता में भगवान बहुत चीज बताएं हम इतना बड़ा दार्शनिक बन गए हैं इतना बड़ा प्रवक्ता बन गए कि गीता का एक एक श्लोक का चर्चा भी हमारा अच्छा नहीं लगा वो गीता वो क्या है गीता क्या है ऊपर उज्जवल निलमणी पढ़ेंगे हम ऐसा विचार आ गया गीता का जो गौड़ियों पर व्याख्या धीरे धीरे पूरा गीता का पहले से लेकर जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत का भी व्याख्या हुए तो बहुत समय लगेगा हमारा शिल भक्ति विवेक भारती गोसाई महाराज जब पूर्व बंगो में गया था वहां ये गीता का ये व्याख्या उठाया था कितना दिन ये व्याख्या कुकी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्लोक का व्याख्या सुनकर आदमी हैरान हो गए हमने तो सोचे नहीं हमने तो बोल धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है उसमें सब आए हैं समय पिता जुजुसवाहा यह सब श्लोक का माने कर दिया लेकिन जिसका अंदर में भगवान बैठा हुआ है उनका क्या व्याख्या का कोई अभाव हो सकता उनका टीका टिप्पणी जो है वो तो स्वतः प्रकाशित है उनका तो किसी का ऊपर निर्भर करने का कोई दरकार है नहीं क्योंकि स्वयं प्रकाशित है श्री गौर सिल गौरकिशोर दास बाबा जी महा परमस श्रेष्ठ बाहरी दृष्टि में देखा जाता है उसका कोई लिखा पढ़ा है नहीं इसका बारे में बाद में चर्चा करेंगे कई दिन अभी है एक दफे शिला विमला सरस्वती गुरु का पास पहुंचे परमहंस गौरकिशोर दत्त बाबाजी महाराज का पास और गौरकिशोर बाबाजी महाराज बड़ा आदर से बैठा लिया हमार प्रभु ऐसे बोसुन बोसुन आसन दिए और बाद में थोड़ा चर्चा होती है बोले महाराज एक काम करो आप थोड़ा एक भागवत का श्लोक सुनाओ मेरे को बड़ा इच्छा हो रहा है आपका मुखारा बिंद आ श्लोक को उच्चारण किए उसके बाद बोले अमार प्रभु इसका थोड़ा व्याख्या करो तो अच्छा हो व्याख्या सुनने का इच्छा है आपका श्रीमुख से प्रभुपात जी व्याख्या किए उस उसक का वो व्याख्या भी अनोखा व्याख्या प्रभुपाद जी का व्याख्या वो राधा रानी का निजी जन नयन मन मंजिरी इसका क्या व्याख्या कौन, कौन ठीकाकर कहाँ तक व्याख्या करे कौन ठिका कर कहाँ तक व्याख्या करे उसका ऊपर भी प्रभुपाद जो लिखते हैं ना तो सुन के हम लोग हैरान हो जाए चक्रवर्ती पाद लिखते हैं सीधा साई पाद का टीका उसका ऊपर प्रभुपाद जो व्यक्ति हम ये नहीं कहते हैं कि सीधा साई पाद कुछ नहीं ये नहीं क्योंकि जब तक हमारा पता है कि श्रीधरम व्यक्ति निशिंग प्रसादात निशिंग देव का साक्षात कीपा के द्वारा सारे भागवत जी का अर्थ प्रकाशित भय किसका अंदर में सिधा साई इसीलिए चैतन तो वहां पो बताए बल्लभ आचार्य जी को स्वामी नहीं माने तारे वेश मध्य गणि स्वामी को मानते नहीं सुधर स्वामी जगत गुरु सीधर स्वामी जिसका ऊपर निशिंगदेव का पूर्ण कीपा है लेकिन हमारा कहने का मतलब है महाराज जिसका ऊपर निशिंगदेव जी का कीपा है ये तो बड़ा भारी सारे भागवत का अर्थ प्रकाशित हो ठीक है लेकिन हमारा कहने का मतलब है जिसका उपज श्री जी का कृपा हुआ है राधा रानी का उसका व्याख्या कैसा होगा बताओ निशिंगदेव तो साक्षात सेव्य तत्व तो है सेव्यो तो तत्व अपना जो भाव है इसको परिस्फुट रूप से प्रकाशित करे वो भी थोड़ा बहुत कमी रह जाए अधूरा लेकिन श्रीमती राधा रानी का निजीजन अर्थात राधा रानी अगर साक्षात व्याख्या करे तो कृष्ण का व्याख्या उसका अंदर फीका पड़ जाएगा कृष्ण का व्याख्या भी नहीं इसीलिए तो कृष्ण बोलते राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नॉट इसीलिए ऐसे बताई नहीं राधा रानी कृष्ण का भी गुरु स्वामी दो है, क्या एक है। कौन विष्णु स्वामी वो बाद में चर्चा होगा ये इधर का चर्चा नहीं तो बात ये है कि प्रभुपात जी का जो व्याख्या है जैसे जन्मादसो श्लोक का प्रभुपाद जी ने व्याख्या किए वो भी परमानंद को बोले परमानंद चल हमारा साथ एक जगह कहा जाए चलना मेरा साथ बोल के चला गया कहा हाथ खाली में जो ब्रिटिश लोग जो देखे गए नीलचास नील का आबादी होता था उसके बाद आजादी का बाद जो चले गए ब्रिटिश लोग उसके बाद वो जमीन जायदाद जो है वहाँ जो कामड़ा है बना हुआ था वो पोपाजी जी को गौड़ी मट को दे दिए पोपाजी उधर चले गए उधर जाके परमानंद गौरागम वहां पर एक विग्रह है उसको भोग लगाते थे और पूरा दिन पोपा लिखते थे कोई डिस्टरबेंस नहीं बहुत दिन तक जन्मादश का ऐसा व्याख्या किए पर का हृदय एकदम फूलों कमा खिल गए आह बहुत सुंदर ठाकुर जी का कृपा से अब आनंद लगा लेकिन जब विश्राम लिए रात को सुबह में उठे देखा जन्म वो पेपर वगैरह कुछ नहीं है जो जन्मादोष दो सो श्लोक किया उस पेपर वगैरह कुछ नहीं है वो कहा गया घर में तो कोई नहीं है। हैरान हो गया इतना कष्ट करके इतना दिनों से लिखा लेकिन वो लिखा गायब हो गया और वाराणसी में तुलसीदास जी जब रामायण का ऊपर में लिखना शुरू कर दिया और जीत सब लिखने का बात सारे गायब सुबह में उठते देखते पेपर खप खाली है कुछ नहीं है हैरान हो के बहुत दिन कष्ट हुआ उसके बाद विश्वनाथ के चरण में निवेदन किया क्या है बोलो ये हमको समझ भी नहीं आता हम लिखते रहते हैं बाद में सब पन्ना सादा हो जा रहा है क्या बात है बाद में भी सुना सपने में आए बोलो ये हमारा इच्छा है बुरा मत मानो हमारा इच्छा है तुम रामायण तो बाल्मीकि वाल्मीकि वाल्मीकि जी, जी तुलसीदास जी इसका प्रमाण भी है शास्त्र में पुराण में भले वाल्मीकि बा, जी का रामायण है संस्कृत में आम आदमी का उसमें प्रवेश नहीं है तुम ऐसा करो वो ऐसा चौपाई छंदों में लिखो कि जितना सारे दुनिया का आदमी है सारे को सारे पता चले ओ भी रस पर व्याख्या करो रसमय व्याख्या इसमें स्वामी महाराज कहते हैं हम तुलसीदास की जो रामायण है इसको हम नहीं लेते हैं हम लेते हैं तुलसीदास जी का जो रामायण है ये रामायण में जो भक्ति का भाव है ये किसी भी हालत से किसी का साथ तुलना नहीं किया जाए वो भी भागवत का जो चौपाई छंद है इसका उसका पुनरावृत्ति हुआ तुलसीदास जी वाल्मीकि रामायण पढ़ के जो भक्ति नहीं हो सकता आम आदमी को लेकिन तुलसीदास जी का रामायण पढ़े तो राम जी का चरण में जरूर जिसको स्वयं हनुमान जी अप्रूव किए हैं विश्वनाथ जी अप्रूव किए वो कौन अप्रूव नहीं किए दैट्स नॉट ए बिग फैक्टर जब विश्वनाथ जी साक्षात वैष्णवान जम्भु हनुमान जी सब इसको अनुमोदन किए साक्षात राम जी अनुमोदन किए इसके बाद और कोई बात नहीं चलता किसी का बात नहीं चलेगा इसका ऊपर जो भी है इसका चर्चा करना हमारा काम नहीं था बात यह है कि कौन सी चर्चा कर रहा था पुपार, पुपार जी हाँ प्रभुपाद जी का जो टीका टिप्पणी है वो इतना गहरा विचार है जैसे कि राधा रानी का विचार ही है उसमें प्रस्तुत कर दिया एक एक जन्मादस्व का ऊपर जो श्लोक वो तो गया फिर बहुपात अफसोस किए अरे ठाकुर जी का क्या इच्छा इतना सुंदर हुआ था ठाकुर था, जी की इच्छा से फिर लिखने बैठा बहुत दिन तक जन्मादस्व श्लोक का व्याख्या अपनक किए उसके बाद ऐसा करके बैठ के बोले जैसा पहले हुआ था उतना नहीं हुआ अच्छा जी ने बताया वही जन्मादश श्लोक का व्याख्या हमारा वो जो भागवत में निकालता है गौड़िया मठ में निकाला है वो उसका व्याख्या है गौड़ियों पर व्याख्या बहुत सारे ये सब है और बात ये है कि जो गौर की गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज का सामने जो प्रभुपात वो श्लोक का व्याख्या किए तो गौर गौरकिशोरदास बाबाजी वाह बा, बहुत सुंदर हुआ अमार प्रभु बहुत सुंदर हुआ उसके बाद बोले अच्छा अमार प्रभु ये श्लोक का ऐसा व्याख्या हो तो कैसा हुए बोल के गौरकिशोर गौर गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज खुद उस श्लोक का व्याख्या शुरू किए और श्लोक सुनने का बात बहुपा तज्जब हो गए हैं कि दुनिया का आदमी बोलते हैं गौर किशोर दस बाबाजी महाराज पढ़ाई लिखाई नहीं किया व्याकरण के दूर की बात है पढ़ाई लिखाई नहीं किया कुछ लेकिन ऐसा श्लोक का व्याख्या कैसे संभव है जब भगवान स्वयं हृदय में विराजित है तो व्याख्या का कोई अभाव नहीं होता बहुपात ये मंतव्य किए पहुपात ये कमेंट किए जो जिनका अंदर में साक्षात ब्रजन बैठा हुआ है गौरंग महाप्रभु इसका क्या श्लोक का कोई व्याख्या का अभाव हो सकता एक वैष्णव का जो दर्शन है अनंत जगत में किसी भी जगह ऐसा नहीं है वैष्णव का दर्शन पहुंच नहीं सकता जैसे एक हीरे का ऊपर सूरज का एक रसनी गिरा तो एक एक एंगल से एक एक व्यक्ति एक एक कलर देखे ये तो फिजिक्स का बात है रिफ्रैक्शन एक एक एंगल से देखे उधर से देखे हीरा इधर है सूरज का अलग लाइट गिरा उधर से देखे महाराज ये तो लाल है उधर से देखिए वो बोले तो महाराज ये तो बुरा हरा हरा है इधर से देखिए नीला है इस वजह के पीला है सबको का बात सीख है कोई झूठा नहीं बोल रहा है सबको का बात ठीक है सब ठीक बोल रहा है ये तो हीरा का ऊपर जो लाइट गिरे ये रिफ्रेक्शन का कारण एक एक एंगल से एक एक कालर को विछुरन विचुरित करते रहते हैं ऐसे ही भागवत जी का एक एक श्लोक में एक एक व्यक्ति एक एक किस्म का व्याख्या किए लेकिन अनुमोदित व्याख्या अठारह किस्म का टीका टिप्पणी जो है हमारा अप्रूव्ड है अनुमोदित है वीर राघव से लेकर रघुवीर बहुत सारे बहुत सारे टीका है वल्लभाचार्य जी से लेकर बहुत सारे हैं ये अठारह किस्म का अभी उपलब्ध है पहले निकाला था बहुत ए, कम से कम आशी एक सौ साल पहले आप ये पूरा अठारह टिप्पणी मिलता नहीं है बहुत मुश्किल है और कौन पढ़ेगा पढ़ने वाला तो होने चाहिए जैसे सीधा सीधर को स्वयं पाद टीका किए सिदर को सिंह पाद का टीका का ऊपर टीका किए एक आदमी है बड़ा भारी भक्त है उसका ऊपर टीका किए सीधा साई पाद उसका ऊपर क्या बोलना है हम रामनवमी का दिन में वैष्णव का आविर्भाव और साथ साथ राम जी का आविर्भाव उपलक्ष्य में शुरू करेंगे उसमें ये सब श्लोक उसमें चर्चा करेंगे कौन किया है कैसे किया है उसका माने किया है थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे बात यह है कि ये जो भोज भंडारा होते रहते उस सब आदि गौड़ियामठ का साथ या कोई अगर दूसरा व्यक्ति तुलना करे यहां तक कि गौड़ियामठ का ही भक्तों स्टैप लगा दिया लेकिन वो अभी जड़ो अवस्था में है परिपूर्ण मुख अवस्था उसका हुआ नहीं वो भी कुछ भाज, भोज भंडारा करे वो भी परम मंगल का लिए नहीं होगा वो भी उसका खुद का अमंगल और जो भोज भंडार है उसका लिए भी अमंगल हो शुद्धि करने का उतना पावर नहीं है उसमें गीता में भगवान पूरा बता दिया श्रेय दुब्रमया जग्ञात ज्ञान युग परम तपहा यह सब श्लोक का कभी व्याख्या सुनोगे भक्ति भी ठाकुर क्या बोला है भक्ति ठाकुर क्या विचार दिया है जी का क्या कहना है यह सुनो तो हैरान हो जाएगा लेकिन दिल में जब तक कामना वासनाएं पूरा रहे कोई काम वासना है तब तक ये शास्त्र सुन के भी व्यविचार व्यविचार में आप व्यस्त रहोगे आपका दिल से जब सब ये तो इच्छा आशा परिपूर्ण मिठ ना जाए तब तक आपका हरिकथा बोलने का भी अधिकार नहीं है जब भी साधन भक्ति है साधन भक्ति बोलने के लिए गुरु वैष्णव आदेश है हम शोधन करने के लिए करें कथा कीर्तन हम अवस्था में हम जरूर करें लेकिन ये साधन भक्ति है ये साधन भक्ति लेकिन जब पहुंचा हुआ महात्मा जो एकदम पहुंच गया है वो गुलोक का उसका स्वरूप उपलब्धि हुआ सब सबको फिर भी जगत में है हमारा गुरुजी और बारे बारे महात्मा लोग जो है तो इस समय उनके जो श्रवण कीर्तन है वो साधन भक्ति नहीं है वो स्वयं साध है एक ही सवन कीर्तन एक ही सोवन कीर्तन किसी के लिए साधन भक्ति है और किसी के लिए स्वयं साध है अगर स्वयं साध नहीं होता तो ऐसा बड़ा बड़ा सब भागवत में एक एक सब चुने हुए सब है सब बार बार प्रार्थना करते हैं साधुओं का वित्ता सुर से लेकर सब आता सुर का कथा का बोले गोपियों गोपियों का जो म, म, जो विचार है वहां भी बताएं वहां भी तो गोपियों ने यही एक ही बात बताए तब कथाम जीवन कविवीड़ीम कल मसाप हम ये कौन बोला गोपियों ने बताया मतलब किष्ण जिनका बस में है जिनके बस में है और उठते बैठते किस्नो को नचा नचा सकता है ये हमारा हिंदी में बिना सूरदास जी का भी सुंदर पद है मातृस्थानिया गोपियां हैं और सारे जितना सारे गोपियां हो कृष्णो को बाल बाल अवस्था में कृष्णो को नचा हे माखुन देंगे नाच पहले नाच के दिखाए लड्डू देंगे नच और नाचना शुरू कर दे ऐसे ऐसे ये कै, कैसे हुआ पर अखिलेश्वर पर जिनके ऊपर तो कोई है नहीं लेकिन वो भी प्रेम के मारे सबको का बस में चला गया अहम भक्त पराधीनों ये शब्दों का परिपूर्ण एक्सप्लेनेशन उसका रिफ्लेक्शन हमारा श्रीमदभागवत जी में ये सब वृंदावन का अंदर में जो भक्त ये सब प्रमाण प्रमाणित कर दिया कृष्णों को लेके खेलना कृष्णों को मारना कृष्णों का ऊपर मेरा गुरुजी कहते थे इतना उम्र में देखो श्री रामेन और पराजित श्री राम पराजय कर दिया कंडीशन क्या है हे श्री तू तो ये दो पार्टी हुआ तू अगर पराजय हो जाए तो हम लोग हमको कांड में लेके चलना पड़ेगा इतना किलोमीटर हाँ ले कोई बात नहीं और कृष्णों का टीम कृष्ण पराजित हो गया श्री रामेन और श्री बोले तो तुम पराजित हो गया चल मेरे को ले कांध में श्री राम बोले श्री राम कृष्ण का इधर घाट पे चढ़ गया और इधर पैर दे के ऐसा ऐसा करता है धक्का देता है अपना जो पैर है इसको देकर धक्का दे चल ले चल जल्दी चल दी चल कृष्णो को साक्षात परब अखिलेश्वर इनको ले जा रहे है हटा रहे घोड़े का मे चल वो सब संभव है सूर्यदास जी का सुंदर सुंदर पद है बहुत सारे आदमी बोलते हैं महाराज हमारा गोड़िया मठ में क्यों मीराबाई जी का ये सब जो ये है ये सब बातें उठाते क्यों नहीं बड़ा भारी तर्क होता है भीतर को, हमको, हमको हमारा सामने ये सब क्वेश्चन रखता है कि इसका उत्तर अगर सही ना होए हमको मार डालेगा सारो सारे और हमारा बदनाम हो जाए हमारा बदनाम हो जाएगा तो महाराज महाराज बताओ क्यों मीराबाई तो इतना बड़ा भक्त है तुम्हारा गौड़ियामठ में नहीं ये सिद्धांत तो क्यों नहीं बताते हैं? हाँ बोले देखो महाराज बात यह है एक ही सिद्धांत तो है दूसरा नहीं है मीराबाई को हम भी दंडवत करते हैं बहुत मीराबाई जी जो है उनके जो भजन का पद्धति को विचार करो तो उन्होंने राधा रानी का अनुगत नहीं किया दैट इज द ओनली रिजन और कुछ नहीं है. हम तो मीरा बाई को बहुत दंडवध करते हैं लेकिन हमारा तो परंपरा में राधा रानी का अनुगत का विचार है राधा रानी का अनुगत तो ना करे तो उनका पीछे मेरा आदेश है आपका लिए तो कोई कोई दोष नहीं रोक टोक नहीं है आप कर सकते हो लेकिन हमारा ये विचार है इसीलिए बात चुप हो गया कोई कोई समन ऐसा प्रश्न करते हैं महाराज आप लोग तो आपका सिद्धांत तो में है जो कृष्ण भजन नहीं करे जो और उसका कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोग राम भजन करें हमारा कुछ नहीं होगा राम भजन तो करें हम लोग नृसिह भगवान का भजन करें हम बोला देखो सिद्धांत तो ये नहीं है भगवान श्री कृष्ण का नाम इसलिए उठाया है कि कृष्ण साक्षात सर्व अवतार का अवतारी है इसमें राम जी भी आ जाएंगे कृष्ण ये सब आ जाएंगे द्वारकाधीश कृष्ण मथुराधीश कृष्ण राम जी आ जाएंगे निशिंगो बराव इतना सारे अवतारावली है सारे विष्णु सब तो आ जाएगा इसलिए कृष्ण को रख दिया कि कृष्ण बोलने से सारे आ जाएगा यही है ऐसा नहीं इसका माने ये नहीं है गौरी मठ माना कर दिया कि राम जी का भजन करो तो बेकार है ऐसा नहीं बोला सिद्धांतों की बात है तो जहां तक बीजा है हाँ हाँ समय का उस तो जो उत्तर दिया दिया अभी यह बोलने से सिद्धांतों हो समय भी कम है सहस न्याम न्याम तिरा वित्ता तू यित्ता जो सब श्लोक है इसका बारे में हम नहीं चर्चा करने में बैठे अभी बात ये है कि गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का व्याख्या सुनकर प्रभुपात जी हैरान हो गए कि जिसका अंदर में साक्षात भगवान विराजमान है क्या उसका व्याख्या का कोई कमी हो सकता जैसे हम बताएंगे हीरे के एक एक एंगल से एक एक जगह से एक एक कलर बिछुरित होते रहते हैं तो गोपियों का भी ये सिद्धांत तो है भगवान का कथा और भगवान अलग वस्तु नहीं है भगवान का कथा ही तो भगवान है तो ब्रह्म और गीता में सुंदर आते हैं सब चर्चा उठाएंगे नहीं जहां स्थिति है जैसा वैसा चर्चा करना है वहां राधा रानी कैसे सुंदर बता रही हैं कि दे ये भ्रम के बता रहे हैं कि ये छोड़ ये सब फालतू बात छोड़ हम जाने तू कपट कृष्ण से आए हैं तू भी कपट है हैं ये सब बेकार की बात छोड़ और एक बात है कृष्ण तो गए हैं कृष्ण तो चले गए लेकिन कृष्ण का कथा तो रह गया कथा को छोड़ नहीं सकता वो तो गए लेकिन कृष्ण वो जो कथा है कृष्ण का वो छूटता नहीं दिल से उसका जो भाव उसका जो चिंतन उसका जो कथा ये तो दिल में ऐसे समा हुआ है कि उसको हम इच्छा करें तो उसको निकाल के बाहर फेंक देने का कोई टेक्निक है तो हमको सिखाओ जब उद्धव जी शिक्षा देने के लिए आए थे महाराज आप रो रहे हैं क्यों आप तो जानते हो कृष्ण परात पर अकेले सुराए, उसका ज्ञान मार्ग में चिंता करो आप तो चिंता करो सब सब जगत में भगवान है चारों ओर ठाकुर जी तो है उसमें दुख की क्या बात है ज्ञान चिंतन करो तो बोले उद्धव कहाँ कहाँ सिखाने आए तू एक ज्ञान जो ज्ञान का जो शिक्षा तुम कहा और कोई जगह तेरे को मैंने नहीं मिला क्या ये वृंदावन का अंदर आए भले कृष्ण में मल लगाने का विचार बोल रहे हैं उद्धव जी बाद में जब धक्का खाया ठोकर खाया तो रोके बोला महाराज हम क्या बे, बेकूफ बेवकूफ है अरे ये लोग बताते किस्नो को याद करने का टेक्निक हमको नहीं चाहिए कृष्ण को भूलने का कोई व्यवस्था है तो ये सिखा मेरे हमारा जान जा रहा है हमारा जान जा रहा है हैं वो भूलने का कोई टेक्निक है तो ये सिखा ये क्या याद कराने का जाधव जी देखा मेरा शिक्षा ये वृंदावन का अंदर में ये चलेगा नहीं बेकार तभी तो रो रो कर बताएं आ सा चरण रेनु जूसाम हमसाम बिन्दावने किम गुलमलता या दुस्ताज सज्जन मज पथ हिवा भेजु मुकुंद पदवीं श्रुति तो ये माने तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है धीरे धीरे गौर दर्शन में धीरे धीरे विचार करते चले एक एक पॉइंट से एक एक सिक्का आ जाएगा पहले सर्व भट्टाचार्य का क्या हालत था और ये जो श्लोक बताए कौन बताए सर्वम भट्टाचार्य बताए सबसे पहला चिंतन है कि जब हमारा अंदर में विषय का आकर्षण छूट ना जाए तब तक ये अमृतमय जगत में एंट्री नहीं होगा बाहर में लिखा है नो एंट्री प्रभुपात जी का टेक्निक है प्रचार का प्रभुपाद जी का प्रचार का बहुत सारे सुंदर टेक्निक है ये सब कोई आजकल का जमाने में लास्ट हमने देखा सिला सिला भक्ति वेदांत तो बामन गो महाराज लास्ट देखा इनका अंदर में प्रभुपात का जो जो विचार है ये कितना सूक्ष्म रूप से विरासत थे प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते ये समझना मुश्किल है पोपाधी बोलते थे बाहर बाहरी जगत अहंकारी है बहुत अभिमानी है इन लोगों को गौड़िया मठ का बड़ा बड़ा मार्च भोज भंडारा इसमें उत्सव करके इनविटेशन लेटर भेजो ए यू कैन कम ऑन दैट डे उसी दिन आओ भंडारा है यहां तक कि सभापति भी बना देंगे आपको उसमें क्या हार जाए हमको तो प्रचार जरूरी है हमको प्रचार जरूरी है इसलिए हम तुमको सभापति बना देंगे सभा सभा का कोई इंपॉर्टेंट आदमी को बैठा देंगे आप अब किसी ने चर्चा करना जो महाराज जी भक्तिमान है महाराज जी ये सब क्या है अब भक्ति दिखाना शुरू कर दिया ये नहीं प्रभुपात का टेक्निक है लेकिन आजकल के का जमाने में ऐसा होना बहुत मुश्किल निरपेक्ष हो नहीं सकेगा प्रभुपात जी बैठा देते थे सी को बुलाओ सभापति का आसन दे दो ये तो टेक्निक है गौरी का प्रचार का और उसके बाद उनको बैठाकर कर गौड़िया मठ का सिद्धांत तो उसका दिमाग में घुसा दो अगर एक इंपॉर्टेंट आदमी गौड़िया मठ का सिद्धांत तो समझ गया उसके द्वारा लाखों आदमी का अंदर प्रचार होता श्रेष्ठ व्यक्ति गीता में बताया जो करते हैं उसका अनुवर्तन करते हैं बाकी इसे गौड़िया मठ का प्रचार बहुत गहरा लेकिन जो प्रतिष्ठा कामी व्यक्ति प्रभुपाद का नकल करने जाए तो वो नरक में जाएगा उसका जितना भी उसका माला चढ़े जगत गुरु उतना बोल दिया लेकिन वो नरक में जाएगा क्योंकि उसका जो उसका अंदर में प्रतिष्ठा वासना है और प्रभुपाद का जो भाव है वो समझा नहीं और प्रभुपाद बचाएगा भाई नहीं प्रभुपाद बचाएगा उसको जिसको पूरा भरोसा है कि प्रभुपात जो बोल रहा है जो जो व्यवस्था है उसमें कोई संदेह नहीं है प्रभुपात उसी को इस व्यवस्था में रक्षा करेंगे और बात यह है कि पोहपात बोलते थे इंपॉर्टेंट आदमी को बुलाओ आने का बाद बाहर में आदमी रहेगा, वहां लिखा रहेगा नो एंट्री पोपात बोलते थे हम लोग बुलाएंगे बुलाने के बाद गुरुजी अंदर में है ऊपर लिखा नो एंट्री आप जितना भी इंपॉर्टेंट आदमी आए हो नो एंट्री बैठो अब इंफॉर्मेशन देंगे गुरु राजी है तो दर्शन होगा पोपा जी का कहना है हम लोग इन्वाइटेशन भी करेंगे और डोर पे लिख देंगे नो एंट्री उसमें तुम्हारा अभिमान का एक थप्पड़ लग जाएगा तुम्हारा अभिमान का ऊपर एक ऐसा लात लगाएं कि तुम्हारा अभिमान चूर चूर हो जाए तो पर्दा हटाएंगे गुरुजी का दर्शन होगा काल भी एजाब तो छोड़ा उठाता, एक एक बात को बहुत सुंदर ढंग से एक एक एंगल से चर्चा करने से अनुभव होता है ऊपर उपर चर्चा में क्या है तो इसको अभिमान को तोड़ने का व्यवस्था है गौरिया आ गोरियमठ अगर कोई का साथ मिल पोपा जी का कहना है हम का तरफ से महाराज जी का आदेश में आया है गुलामी करने के लिए हमारा करिखा, हरिका था जो है ये हमारा गुरु गुरुवर्गो का गुलामी है हमारा हरिकथा में हमारा नाम किन्नने का कोई व्यवस्था नहीं ये हमारा गुलामी आदेश पालन कर रहा है सबसे बड़ा गुलाम में है और पोपा जी कहते हैं जिस अवस्था में तुम पहुंचे हो वहां हरिकथा बोलना है आपको दिखाना है का आचार चरण आ कोई अगर ऐसा पावरफुल नहीं है आचार्य मतलब अगर प्रतिष्ठा वासना है तो वो तो आचार्य हो नहीं पाएगा तो पोपा जी बोलते देखो वो क्या चाहेगा महाराज जी भी काल चर्चा हो, हो रहा था काल या परशु जो प्रतिष्ठा हामी आचार्य है वो किसी की कि तो हरिनाम ले ले ओ माच चलता है महाराज हम थोड़ा वो खाना हरिनाम प्रैक्टिस कर ले देंगे उसका इच्छा है हमको गुरु बोल के माने वो तो किसी एक शिष्य देखाओ मैं तो उसका गुलामी करूंगा अनंत काल वो अगर देखा जी जो जो ऐसा करके प्रचार कर रहे हैं उसको हम उसका चरण में बरतना है तुम दिखाओ को एक आदमी को तुम उद्धार करके दिखाए एक आदमी आए एक आदमी छोड़ो तुम अपने को उद्धार करके दिखाओ तुम्हारा उद्धार हुआ है कैन यू प्रूव इट हम एक शिष्य छोड़ो तुम्हारा दस हजार शिष्य बन गया हम उसका बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम बोले तुम्हारा उद्धार हुआ है कैन यू प्रूव इट तुम प्रमाण करो हमारे सामने गुरु वैष्णव का सामने तुम्हारा उद्धार हुआ है देखा तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ तुम्हारा दस हजार शिष्य है इस उसे डा, डाल के रखे हो हमारा गुरुजी आए आओ हमारा सामने भोज भंडारा खाओ क्या तुम्हारा गुरुजी जी हमको हरिकथा सुना के उधार कर सकता वो तो नाटक करेगा आप पोपा जी का कहना है कि देखो तुम अगर जाओगे किसी का साथ रिकॉन्साइल करने के लिए मतलब महाराज हाथ मिलाओ हम तुम तो एक ही है सा हम शंकर संप्रदाय तुम गौरी एक ही तो है आओ साधु तो है है बैठो हमारे साथ खाओ पियो हाथ मिलाओ पोपाजी बोलते हैं जो व्यक्ति ऐसा रिकॉन्सिलियशन का प्रोसीज्योर एडोप्ट करे उसको जरूर ध्यान होना चाहिए तो तुम अपना अंदर से चैतन्य महापुर का सिखाया हुआ अगर एट ऑल तुमने शिक्षा किए हो तुमने सिक्खा नहीं किया तो ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं तुम गुरुवार का सिखाया हुआ पोपा का सिखाया हुआ जो सिद्धांत तो है जो आचरण है थोड़ा बहुत शुद्ध आचरण को आपको छोड़ना पड़ेगा उसका खराब कुछ आपको लेना पड़ेगा दैट इज कॉल लिकॉन से हैंडसेकपा जी का व्याख्या किसी का दा आतात करने जाओ कांग्रेस बीजेपी के का साथ आतात करे तो वो दोनों में क्या होगा बोले हम तो पोलिटिकल इश्यूज चर्चा करने नहीं बेटा फिर भी उदाहरण दे तो ये तो अक्सर आदमी लोग जानते हैं तो उसमें क्या होता है अब बीजेपी बोले आपको ये सब कंडीशन मानना पड़े ठीक है हम आपको भी ये सब कंडीशन चलो चलो एक साथ बोर्ड में खड़ा हो जाए तो हम क्या ये इलेक्शन का लिए इधर बैठे नहीं हमको पूरा दुनिया ना माने श्याम बाबा भागे हमको दरका नहीं हमको कुछ दरका हम गंगा के किनारे बैठ के ठाकुर जी को सुना जानते है जानते हैं मेरा साथ जो अकेला ठाकुर जी को सालों साल हरिकथा सुना है कोई नहीं है वृंदावन में एक ठाकुर जी बस उसको ही सुना तो उसमें मेरा विकार तो नहीं हुआ और आनंद हुआ ज्यादा आनंद हुआ जो आनंद अभी मिलना मुश्किल है ठाकुर जी के बगैर अभी भी मिले तो किसी का साथ रिकॉन्सिलेशन का मतलब है हाथ मिलाओ इसका मतलब है कुछ अच्छा चीज आपको छोड़ना पड़ेगा और आ, उसका कुछ बुरा चीज सबको लेना पड़ेगा यह शुद्ध भक्त का काम नहीं है शुद्ध भक्तों का क्या पहचान है तुम जितना भी चालाकी करो उसको परीक्षा करो वो परीक्षा में फेल नहीं होगा शुद्ध भक्त का पहचान किया है शुद्ध भक्त किसी भी हालत से चालाकी करके उसको परीक्षा करो दे क्योंकि वो अपना पोजीशन से कभी भी हटेगा नहीं और उसका ही अंदर में क्षमता होगा अगर दस आदमी सुने तो दस में दस ही अगर अटेंशन लगाए सुने दस शुद्ध भक्तों का रास्ता में चलना शुरू कर देगा दस सुने नहीं है पांच उसका अंदर में सही ढंग से सुने हैं तो पांच शुद्ध भक्त हो जाएगा उसका पड़वा नहीं है कि हमारा ए, कितना सेनावाहिनी पैदा हुआ राम जी लंका विजय करने के लिए जा रहा है पीछे हनुमान जी का सब ये सब पार्टी आ रहा है हमारा पार्टी का जरूरी है नहीं एक आदमी अगर हो प्रोपात जी का पूर्ण कृपा मिला है वो जगत को हिला के रख देंगे कोई ऐसा नहीं है उसका बराबरी करे चाहे जितना शास्त्र हो प्रोपात जी का किपा है तो तर्क झगड़ा में तो वैष्णव लोग नहीं जाते जब तर्क हैं तो चुप हो जाते हैं उसमें नहीं जाते चैतन्य महापुर देखो वैराग्य विद्या पहले ये बात है बैराग्यो किसको बोला जाता है ये ये जो शंकर भगवान जी का क्षेत्र है इसमें वैराग्य का बड़ा भारी जयकारा लगता है लेकिन बैराग्यों का एक, एक एक एंगल से विचार किया जाए तो गगन में गौड़ियमठ का जो वैराग्य है जो रूप सनातन जी और रघुनाथ गोस्वामी जी जीव गोस्वामी जी का अंदर में जो वैराग्य का भाव प्रकटित हुए यहाँ तक कि श्रीला किशोर दास बाबा जी महाराज का अंदर जो वैराग्य का भाव परिस्फुटित देखे हैं आम आदमी तो पोपाजी दे चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे हमारा गुरुपाद पद्म पर श्रेष्ठ शिल भक्ति कौन है गौर गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का अंदर शिल रघुनाथ दास गोस्वामी जी का वैराग्य का परिपूर्णतम प्रतिफलन परि देखा गया चिल्ला चिल्ला कर बोले बोले गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का अंदर जो बैराग्य देखा गया वो शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी का वैराग्य का इंटेयर कंप्लीट इसका रिफ्लेक्शन तो आज का जमाने में बैराग्य संभव नहीं महाराज वो गया गया वो सब ये बात नहीं है आज भी आपको पोपात का पूर्ण किपा मिल सकता है प्रोवाइडेड यू आर सिंसियर तुम्हारा अंदर में सिंसियरिटी नहीं है तुम अपना किसे मंगल होगा इसका चिंतन तुम खुद अपना हाथ में ले लिए हो तो हमारा पास क्यों आ रहे हो हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो हम सब कोई का पीछे टाइम नहीं खराब करते हम टाइम नहीं खराब करते हम जानते हैं किसका क्या धंधा है हैं तो समय खराब करना ठीक नहीं है जिसका मकसद है कि हम अपना सुविधा खुद कर लेंगे अपना सुविधा कैसे होगा इसका विचार में लगे हुए हैं ही इज अ बॉन्डेड सोल बद्ध जीव है जब परिपूर्ण रूप गुरुजी सब हमको मारने के लिए तैयार है गुरु है हमको रखा करने वाला अगर हमारा डेथ हो गया हमको किसी ने मार डाली मा, मार डालेगा तो हमारा गौड़ी और खानदान का बदनाम हो जाएगा सारे गोस्वामी लोगों का प्रभुपात का बदनाम हो जाएगा क्यों हम उन लोगों का सिद्धांत तो बोलने गया कि दुनिया हमको आक्रमण किए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों का है गोस्वामियों का है प्रभुपात क्या है भक्तिविन ठाकुर का है हमको बचाना चाहे कोई भी बोले मार कर उसको फेंक दो वो रहे जब तक गौरिया मठ में तो हमारा हमारा जो बिजनेस है चलेगा नहीं लेकिन हम नीडर है हम जानते हैं कि रक्षा करने वाला तो भगवान है स्वरणा का तो भक्तों का कोई चिंता है नहीं वो जान जिसी अवस्था में रहे हमारा पीछे में रखने का कुछ दरकार नहीं सामने ही आ जाएगा सब कुछ उसका लिए स्वयं भगवान आते हैं जो गौरकिशोर बाबाजी महाराज जारा सा भी कुछ चीज लेने के लिए तैयार नहीं होते फल फूल लाते ए, ले जा ले जा ले जा सब ले जा बंशीदास बाबाजी महाराज का उधर कितना सारे फल फूल इकट्ठा करके रख जाते हैं पत्ता और घास फूस का कुटिया है उसका अंदर में कोई बै कोई अगर सांड आ गया सांड कोई गौ माता आ गया अक्सर ऐसा देखा जाता कुटिया का अंदर में अपना मुख को घुसा दिया गौ माता और माता घुसा के मुँह उसका अंदर में जितना केला तरमूज देखे गया गौमाता खा रहा है ऐसा करके कुटिया का अंदर बंशीदास बाबाजी महाराज का कुटिया का अंदर और बंशीदास बाबाजी महाराज देख लिया तो हो हो करने हंसने लगा <coughs> हो हो करने हंसने लगा है और बोलने लगे एक चोराए दे या एक चोराए नए खा खा खा खूब खा तो भंडार आते तो भंडारा है किसी ने देखे गया इतना केला है इतना सारे तरमू सब भर के देखे गया खरमू जादी सब और गौमाता आके उसका मुंह मुख घिसाकर उसने खा रहा है वंशीदत्त आज वहाँ हंस रहा है बोला अच्छा है एक चोरा दे जाता है एक चोरा लेके जाता है अच्छा ही है खा तेरा ही तो है तो सर्वभूत में भगवान का दर्शन ये तो बेसिक चीज ये नहीं रहेगा तो भजन नहीं कर पाओगे गृहस्थी बन जाओगे चाहे जितना भी तिलक मला लगाओ और कुछ भी बेस लगा लो लेकिन गृहस्थी प्रभुपाध्य सब व्याख्या की है गृह मेधा उसका अंदर में है उसका जो गृह मेधा ये टूटा नहीं वो वो मठ में रहते हुए गृह मेंधी है और कोई आदमी हमने देखा है गृहस्थी संसार में है उसका गृह मेधा बिल्कुल नहीं है जयदेव गोस्वामी का गृह था भक्ति ठाकुर का गृह था नहीं हो नहीं सकता जमिन सर्वाणी भूतानी आत्म अभूत बिजानत है तत्को शोक कौशो कौ मोह एकतम अनुपस्त जो सर्वभूत में भगवान विराजमान ये अनुभव ही नहीं हुआ एक साधु ही ऐसा है किसी को डांट सकता है मार सकता है तुम करने जाओ तो वो तुम्हारा ऊपर क्या होगा वो बद्ध जीव का ऊपर जीव हिंसा का दोष लग जाएगा लेकिन वैष्णव कर सकता है वैष्णव का कोई दोष नहीं है क्योंकि वो जानते हैं उसको प्यार करते हैं उसको डांट सकता है उसको सुधरने के लिए तो बैराग को जो है विराग ये पहले आना हो आना चाहिए बैराग को जब हृदय में पैदा ना हो तो एक भी ज्ञान का उपदेश जितना भी प्रवचन सुन लो चाहे प्रोपात जी से सुन लो तो प्रवचन तुम्हारा दिल में ठहरेगा नहीं भी, भी हाँ उसे लीकेज है लीकेज जानते हो ना जो कृपा जो भगवत का हरिकथा सुनोगे प्रभुपाद बोलते हैं जितना बड़ा बड़ा पावरफुल गुरु वैष्णव से हरिकथा सुनने के बाद भी देखा जाता है किसी का मंगल नहीं हुआ कभी कभी बोले इसका कारण क्या है बोले इसका कारण है तथय यानी अपराध अक्षय पशु बहुत अपराध है इसका अंदर में वो वैष्णव का विदेश करता अपराध करता है ये पाप अपराध से बचना यह सबसे बड़ा बात है ये कौन सिखाएगा तुमको हरिकता छोड़ो मुखस्त करके बाजार में बोलोगे मेरे को बोल दे हमारा आपका पास रहे हमारा हमारे पा, पास कुछ है ही नहीं अपना खाने का ही नहीं है तुम क्या रहोगे इन द दिनटेन्स शुरू कर दिया बिजनेस एक आदमी पकड़ा गया उसको हम तय कर रहे हैं अभी शुरू कर दिया टू तो थ्री टू थ्री तक लगा पड़ा जानता नहीं और दो घंटा हरिक्था बोलेगा आ, सारे दिन वो करेगा बाजार में बोलेगा मैं रुपया कलेक्शन कर रहा है मेरा नाम पे झूठा तो वो अरेस्ट करना हमारा जरूरी है ये भी तो उसको बचाने के लिए लेकिन बचाना संभव नहीं जिस हालत तो में पहुंच गया अपराध करते करते तो जी देखेंगे जो भी है ये वैराग्य विद्या निजोभक् श्लोक का भी काल व्याख्या होगा और सारे दूसरा आपका सेवा भी है हमारा भी थोड़ा काम है आज इस तक रहे इसको चर्चा को बढ़ाते हुए गौरिया मठ का सुबह में गौरियामठ का शिक्षा चलेगा और गौरी चैतन्य महापू का शाम को किसी किसी जाएगा इस, ये सब भागवत धर्मों का ही ऊपर चर्चा करते हुए शंकर भगवान का स्थिति क्या है देवी मैया क्या है धीरे धीरे बोलते रहेंगे नहीं तो लड़ाई लग जाएगा एकदम वेदांतों के चुक्र चर्चा उल्टा पलटा वो लोग चिल्लाएगा धीरे धीरे ठीक है चर्चा करना ठीक है बंछा कल्पोत्र के पास सिंध पथितान पावन भैष्णवियो नमो नमो है। हाँ वैष्णव परम पूजा सिद्धर गोसाई महाराज जी का पास शिकायत आये श्रीधर गोसाई महाराज जी का पास शिकायत आये जब वैष्णव लोग बंदूक पकड़ा ये कैसा वैष्णव है बताओ महाराज श्रीधर गोसाई महाराज बोले किस लिए पकड़ा था बंदूक बोले महाराज वो घोष लोग जो है ना घोष लोग इस कौन से राधा माधव विग्रोह को एकदम बहुत कीमती कीमती तो है ही है विग्रह मतलब कीमती और जिस नजर से हम बात कर रहे हैं वो दुनिया का हिसाब से कीमती तो वो चुडा चुड़ा के ले था वो लोग गोली चलाई उसमें एक जख्म हुआ न्यूज़पेपर में आ गया हल्ला मच गया ये वैष्णव लोगों में बंदूक चल रहा है आज बोला हाँ चल सकता है चल सकता है अगर हम देखें इधर मंदिर में कोई कुत्ता घुस रहा है हम सर्वभूत में कृष्ण को दर्शन करें अगर गुरुजी का कृपा है, लेकिन कुत्ते को हट, ऐसा तो बोलेगा यही मेरा सेवा है तो ठाकुर, तुमार कुकुर बोलिया जानो है तुम्हार दारे थे हमको बांध के रखोगे और हम पति पे जोनरे आशीत ना दे राखी गोरे पारे ये तो हमारा सेवा हुआ उसमें दोष क्या है तलवार पकड़ो अगर भक्ति है तो उसमें क्या है गौड़िया मठ का स्वार्थ के लिए भगवान का सार्थ के लिए कुछ भी करना पड़े पोहत बोले आई कैन कम डाउन टू एनी लेवल फॉर द एक्चुअल चैतन नवानी इसका माने तुम्हारा दिमाग है तो सोच लो मछा कल्पोतर के पास